मोहे पुकारत देर भई जगदम्बे विलम्बे कहा करती हो मोहे पुकारत देर भई जगदम्बे विलम्ब कहा करती हो कह कहु बन में सिंह हिरोना कह कहु बन में सिंह हिरोना ध्यान धरे शिव शिव रटती हो मोहे पुकारत देर भई जगदम्बे विलम्बे कहा करती हो मोहे पुकारत देर भई जगदम्बे विलम्ब कहा करती हो जो जो भक्तन भीर पड़ी है जो जो भक्तन भीर पड़ी है अष्टभुजा शत्रुन हरती हो मोहे पुकारत देर भई जगदम्बे विलम्बे कहा करती हूँ